देशभक्ति

दोस्तों आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं गजेंद्र खन्ना आपका स्वागत करता हूं। ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि जहां देश आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए 75 साल पूरे होने की खुशी में खुशियां मना रहा है मुझे ये कार्यक्रम करने का अवसर मिला है आप सभी जानते हैं हम 15 अगस्त क्यों मनाते हैं इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था रफी साहब की आवाज़ में ये गैर फिल्मी गीत सुनते हैं जिसमे उन्होंने भी ये बात हमें

बताए ये एक स्पेशल सेवेंटी एट आर पी फिल्म गीतों का और इसके दोनों साइड पर ये गीत मौजूद था और हम दोनों साइड सुनेंगे अभी आजाद हुआ, आज क्या दिन देश हमारा।

पंद्रह अगस्त है हम प्यारा किस वास्त पंद्रह अगस्त है हम प्यारा आजाद हुआ आज के दिन देश हमारा आजाद हुआ आज के दिन देश हमारा किस वात पंद्रह अगस्त है

इस दिन के लिए खून शहीदों ने दिया था बाबू ने भी इस दिन के लिए जहर पिया था इस दिन के लिए नींद जवाहर ने सजी थी नेताजी ने पोशाक सिपाही की सजी थी गूंजा था गूंजा था आज देश में

तू था आज देश में जय हिंद का नारा, जय हिंद का नारा, जय हिंद का कनारा आजाद तो हुआ आज के दिन देश हमारा किस बातरा अगर है हिंदा आजाद तो हुआ आज के दिन देश हमारा इस दिन के लिए बेव हुई थी मेरी बहने

इस दिन के लिए बेव हुई थी मेरी बहने इस दिन के लिए छोड़ दिए पहरने गहने इस दिन के लिए छोड़ दिए पहरने गहने

इस दिन के लिए सैकड़ों घर बार लुटे थे इस दिन के लिए सैकड़ों घर बार लुटे थे इस दिन के लिए बच्चों से माँ बाप छुटे थे इस दिन के लिए बच्चों से माँ बाप छुटे थे बलिदान से बलिदान से

बलिदान से उनके मिला मुक्ति का किनारा हमें मुक्ति का किनारा हमें मुक्ति का किनारा आजाद हुआ आज के बिंद है शुरुआत से कंदा अगस्त है हम तारा आजाद हुआ आज के बिंदु

लाल मेरा किसने पुकारा हंसते हुए मुख आज कोई वीर सिधारा सरदार भगत सिंह सदा याद आएगा कल्याण वाल बाग नहीं भूला जाएगा उन सबको करें याद उन सबको करें याद है करता कर्तव्य हमारा आज आज के दिन

हुआ आज के हमारा। इस बार पंद्रह अगस्त है हम प्यारा इस बात पंद्रह अगस्त है हम प्यारा आजाद हुआ आज के दिन देश हमारा आजाद हुआ आज के दिन देश हमारा

थी बतन से आज गुलामी दूर हुई थी बतन से आज गुलामी अंग्रेज दी राष्ट्र के झंडे को सलामी अंग्रेज दी राष्ट्र के झंडे को सलामी

इस दिन के हम हर साल जो ही रह सकेंगे पंद्रह अगस्त को नहीं हम भूल सकेंगे भूला नहीं जा सकता है इतिहास हमारा जो हुआ आज के दिन है इस बात पंद्रह अगस्त है हम

आज के दिन देश के हर घर में खुशी थी आज के दिन देश के हर घर में खुशी थी बूढ़े जवान बच्चों के चेहरे पे हंसी थी बूढ़े जवान बच्चों के चेहरे पे हंसी थी

आशीष से उन सब की बहे प्रेम की गंगा आकाश में लहराता रहे यूं ही तिरंगा पंद्रह अगस्त का पंद्रह अगस्त का सुनो पंद्रह अगस्त का सुनो इतिहास हमारा आजाद हुआ आज के दिन है इस बात के पंद्रह

शहीदों ने दिया था बाबून भी इस दिन के लिए जहर पिया था इस दिन के लिए नींद जवाहर ने सजी थी नेता दिन पोशाक सिपाही की सजी थी गूंजा था गूंजा था आज देश में

गुंजा था आज देश में जय हिंद का नारा जय हिंद का नारा जय हिंद का कनारा आजाद हुआ आज के दिन हिंदा इस बात से पंद्रह अगस्त जय हिंद प्यारा

ये गीत मुझे प्रदीप बसरानी जी के सौजन्य से प्राप्त हुआ उनका मैं धन्यवाद करता हूँ इस सीरीज के और कार्यक्रमों में कुछ और गीत भी उनसे प्राप्त हुए आप सुनने वाले हैं आजादी की लड़ाई की बात की जाए तो एक गीत का बहुत महत्व है वो गीत है वंदे मातरम ये हमारा राष्ट्रीय गीत भी है आप सभी जानते हैं इसको आजादी के समय में आजादी के मत वाले बहुत शिद्दत से गाया करते थे और उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है इस गीत को गाते हुए

इस गीत की कई 78 आरपीएम रिकॉर्डिंग्स निकले हैं। एक बहुत ही पुराना रिकॉर्ड कॉपी मुझे सनी जी से प्राप्त हुई सनी जी जाने माने रिकॉर्ड कलेक्टर हैं, जिनका केरल में कोटाइम के पास प्लास्टर नाम की जगह में खुद का म्यूजियम है जिसमें उन्होंने कई ग्रामोफोन और रिकॉर्ड दोनों रखे हुए है आप यदि वहा नहीं गए एक बार जरूर जाए क्योंकि बहुत ही ऐतिहासिक जगह है वो जहाँ पर आप

पूरे भारत ही नहीं विश्व के भी कई रिकॉर्ड सुन सकते हैं और पुराने पुराने ग्रामोफोन देख सकते हैं तो उनसे प्राप्त हुआ ये एक पुराना गीत है वंदे मातरम जिसे गाया था हरेंद्र नाथ दत्त ने

राष्ट्रीय गीत की बात चली है राष्ट्र गान का नाम ना लिया जाए ऐसा हो नहीं सकता 2016 में जब मैं सनी जी के म्यूजियम के फंक्शन में गया था, तब उन्होंने वहां पर एक अनोखा रिकॉर्ड के बारे में मुझे बताया ये रिकॉर्ड उन्हें बैंगलोर में एक बहुत पुरानी दुकान है जो उन्नीस से रिकॉर्ड व ग्रामो बेच रही है जिसका नाम है सीताफोन यहाँ के एवेन्यू रोड पर है तो वहाँ पर एक

मूर्ति साहब की वो दुकान थी वो कुछ समय पहले उनका इंतकाल हो गया था तो उन्होंने उनको ये रिकॉर्ड दिखाया था ये रिकॉर्ड अनुमानन 1936 के आसपास निकला था और इस रिकॉर्ड को गाने वाली का नाम लिखा है के फिल्म स्टार। तो इनके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं है लेकिन उन्होंने उस समय ये जनगण मन की रिकॉर्डिंग की थी और जनगण आप सबको पता ही होगा की जनमनगण जो मूल रविन्द्र नाथ जी ने लिखा था उसमें चार अंतरे थे जिसमे सिर्फ एक अंतरा राष्ट्र में आता है

तो इसमें एक अंतर से ज्यादा आपको सुनने को मिलेगा तो सनी जी के से सुनिए राष्ट्रगान के साथ पूरा जन गण है इसमें ऑलमोस्ट आरम्भ लीजिए

जग है मारा पंजाब कमला था दामिल कमला था दामिल

जमुना गंगा गंगा कव बना में जाने कमित माँ गे कम बना में जाने अमे गा गे नव नव जन गंगलला

मालद भाजन गाना गगन मंगलम लायन गण जानक भाज हैं मानद भाजन

वो कलवाणी आर बंद नव मुला धैन पारिक मुदिंग धैन पारिकल मानते नाव पश्चिम आने

nav sinha tan paate urava pasimaate nav sinha tan paate ye mahana kaya ta janagana aynya vinayaa jananyaa kalangaate daa jay jay tu jaa jayaa

हमारा स्वतंत्रता संग्राम काफी पुराना है

और हमारी हिंदी फिल्में भी कई सालों से बन रही हैं और देशभक्ति वाले गीत कई कई सालों से बन रहे हैं एक सबसे पुराना गीत जो मुझे मालूम है वो मैं आपके लिए बजाने वाला हूँ ये है उन्नीस की फिल्म जय भारत से इसके संगीतकार थे मास्टर मोहम्मद और अन्य कलाकारों के साथ उन्होंने इसे खुद ही गाया है और ज्ञान जी ने इसे लिखा था इसके शुरू में आजादी से संबंधित आपको डायलॉग भी सुनने को मिलते हैं सुनते हैं ये खूबसूरत गीत हम वतन के

वतन हमारा भारत की इज्जत पर मर मिटने वाले राजरक्षकों हमारे देश के लिए बड़ी फख्र की बात है कि हमारी रेजीमेंट में जाति भेद का कोई फर्क नहीं इस भारत से अपनी मातृभूमि की सेवा करना हमारा फर्क है कि राह पर लड़ना हमारा धर्म

और भारत के रईसों को एकत्र बनाना यही हमारी मंशा है मुझे भरोसा है कि तुम भारत के निशान का कभी विश्वासघात न करोगे जाने इंसार करना आजाद ये वतन पर देखो खिजाना आए फूले भले चमन पर हंस अच्छा हंस के वार लेना तीरों तबर के तन पर

एक एक कतरा खूह हो तरह बदन पर तुम पर करे तो हमला मिलकर जहान सारा झुकने न पाए फिर भी, भी, भी भारत निशा हमारा मेरे भाइयों अपने प्यारे सेनापति जी को आखिरी सलाम करके रुखसत करो

देशभक्ति गीतों का नाम लिया जाए और अगले गीत का नाम ना लिया जाए ऐसा हो नहीं सकता सुपर ब्लॉकबस्टर हिट किस्मत जो 1943 में आई थी उस फिल्म का खूबसूरत गीत है जिसका संगीत अनिल बिश्वास ने दिया था और लिखा था कवि प्रदीप ने इसमें अमीर बाई मुख्य गायिका हैं और उनके साथ अन्य आवाजे है कुछ लोग बताते हैं की इन आवाजों में अनिल बिश्वास और पन्ना घोष की आवाज भी

मौजूद है इस गीत में कवि प्रदीप ने बहुत ही सफाई से दुश्मनों के नाम पे जर्मन जापानी डाल दिया लेकिन इसमें देशभक्ति से जो ओत भाव है वो सुनने वालों से छुपा नहीं था और अंग्रेजों को फिल्म के रिलीज होने के बाद जब ये बात समझ में आई तो कवि प्रदीप को काफी समय के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ा था आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है दूर हटो है दुनिया वालो हिंदुस्तान हमारा है

और कुुम में नारा है जहाँ हमारा ताजमहल है और कुछ में नारा है जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद का गुरुद्वारा है जहाँ हमारा ताजमहल है और कुटुब में नारा है जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद का गुरुद्वारा है कदम

हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया बाजो हिंदुस्तान हमारा है दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है आज हिमालय की ज्योति से फिर हमने ललकारा है आज हिमालय की ज्योति ऐसी फिर हमने ललकारा है दूर हटो दूर हटो दूर हटो है वालों हिंदुस्तान हमारा है

हिंदुस्तानी तो तुम न किसी के आगे झुकना चरमन हो या जापानी शुरू हुआ है जंग तुम्हारा जाग तो हिंदुस्तानी तुम न किसी के आगे झुकना चरमन हो या जापानी आज सभी के लिए हमारा यही कोमी नारा है आज सभी के लिए हमारा यही कोमी नारा है तुम हटो दूर हटो

तू रह जो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है तू रह जो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है आज हिमालय की ज्योति ऐसी फिर हमने लहकारा है आज हिमालय की जोटी ऐसी फिर हमने लहकारा है

जमहल है और कुतुब में नारा है जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मे नारा है जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मे नारा है जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है कदम

अंग्रेजों के शासन काल में हम भारतीयों पर बहुत जुल्म हुए हमें बहुत खुशी है कि हम अंग्रेजों के शासन से मुक्त हो पाए आजादी पर लेकिन हमें यह दुख भी है कि भारत का विभाजन भी उस समय अंग्रेजों द्वारा कर दिया गया था। इसके चलते हमारा एक बड़ा भूभाग भारत से अलग हो गया था इस विभाजन के चलते हमें बहुत सारे नुकसान हुए उनमें से एक बहुत बड़ा नुकसान कल्चरल नुकसान भी था और हमारे कई आर्टिस्ट जो हिंदी फिल्मों से जुड़े हुए थे बॉम्बे छोड़ पाकिस्तान चले गए थे

आर्टिस्ट का जब नाम लिया जाता है तो उनमें एक बहुत अजीम नाम मैडम नूरजहां का है जिन्होंने वहां जाकर अपनी आवाज से कई दशकों तक जादू बिखेरा उन्होंने एक देशभक्ति गीत उन्नीस की फिल्म हमजोली में गाया था उन्हीं की आवाज में आइए ये गीत सुनते हैं जिसके बोल हैं ये देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान अंजुम पिली भी ऐसे लिखा था और हफीज खान का संगीत है सुनते हैं ये हिंदुस्तान के लिए लिखा गया देशभक्ति गीत मैडम नूरजहाँ की आवाज में

आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हमें उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों की याद आ रही है जिन्होंने अपने श्रम और बलिदान से हमें आजादी दिलाई आज हम 75 साल मना रहे हैं 25 साल पहले हमने 50 साल का जश्न भी जोरों शोरों से मनाया था। हमारे ऑल इंडिया रेडियो ने हमेशा ही हर 15 अगस्त

बहुत अच्छे से मनाई है और बाकी साल भी वे कई तरीके के कार्यक्रम करते रहते हैं तो जब 50 साल पूरे हुए थे तब उन्होंने अपने चार कैसेट थे सोसाइटी ऑफ इंडियन रिकॉर्ड कलेक्टर्स के डॉक्टर सुरेश चांदवनकर जी के सौजन्य से उनमें से एक कैसेट के गाने हम तक पहुंचे उन्ही में से मैं दो आपको सुनाने वाला तो ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ने इस कैसेट कलेक्शन को निकाला था तो आप सबको शायद पता होगा उनके

पास एक बहुत फेमस कंपोजर थे सतीश भाटिया साहब इन्होंने 1951 की फिल्म मालदार से अपना डेब्यू किया था लेकिन उसके बाद वे वापस दिल्ली चले गए थे ऑल इंडिया रेडियो में काम करने यह फिल्म ज्यादा चल नहीं पाई थी

इसके बाद इन्होंने सिर्फ एक ही फिल्म की थी बूंद जो बन गई मोती 1967 में जो काफी चली थी तो ये जो दो गीत मैं आपको सुनाने वाला हूँ दोनों की कॉम्पोजिशन उन्होंने ही की है पहला गीत जो है मैं सभी पहले आजादी संग्रामी फिफ्टी सेवन के संग्राम के सभी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम करता हूँ ये गीत वास्तव में जो इस समूह ने गाया है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की मशहूर कविता खूब लड़ी मर्दानी इस कविता को इन्होंने गाया है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है

करता हूं आपको भी ये पसंद आए

पूरे भारत ने तानी थी। तानी थी। पुड़े भी आए थी, से नहीं जवानी थी पूरी हुई, हुई, हुई आजादी की, की मत सबने बह पहचानी थी।, थी दूर बिरंगी को करने की सबने मन में

वैभव के साथ लगाई झांसी में सगाई में क्या भुआ रानी बनाए लक्ष्मी बाई झांसी में ताजमहल में राज महल में बजी बधाई

जाई जाती में

ऑल इंडिया रेडियो कलेक्शन के जो दूसरे गीत को हम सुनने वाले हैं, हैं वो भी एक बहुत ही मशहूर मशहूर उर्दू है। कई गलत बताते कि इसे स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल ने लिखा है वास्तव में इसे 1921 में उर्दू कवि बिस्मिल अजीमा बादी जी ने लिखा था जलियावाला बाघ के कांड के बाद पूरा भारत द्रवित हो उठा था

जिनमें बिस्मिल साहब भी थे और उन्होंने तब ये कविता लिखी थी और ये दिल्ली में सभा मैगजीन में छपी थी और इस गजल में 11 शेर भी थे खुदा लाइब्रेरी में इसकी ओरिजिनल कॉपी और उनकी डायरी का पेज भी मौजूद है और उसमें इनके मेंटर शाद अजीमा बादी जी ने जो करेक्शन दिए थे वो भी वहाँ मौजूद है तो कभी खुदा लाइब्रेरी जाए तो वहाँ ये मूल कविता आपको शायद मिलेगी आज भी ये कविता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत पॉपुलर राम बिस्मिल जी ने जरूर

थी इसीलिए शायद ये कंफ्यूजन होता है और रामप्रसाद बिस्मिल जी ने जब इस कविता को मोटेलाइज कर दिया तो बाद में अगली जनरेशन के अश्वाकुल्ला खां भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने इसको जन जन तक पहुंचा दिया था और इसके बाद इसे आप कई जगह पाएंगे मुझे याद है बचपन में उन्नीस में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना लिबरलाइजेशन बजट स्पीच दी थी तब भी उन्होंने लोकसभा के फ्लोर पर इसकी पहली लाइन सरफरो की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना

कातिल में है उन्होंने बोली थी इसके अलावा इसको हमने थोड़े से अलग रूप में मनोज कुमार साहब की मशहूर फिल्म शहीद में भी सुना है कुछ साल पहले आई फिल्म सरफरोश में भी इसकी कुछ लाइन सुनने को मिली और द लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म में भी लाइन सुनी इसके अलावा धड़कन फिल्म में भी इस कविता का इस्तेमाल हुआ फिल्म रंगदे पसंती में भी इसका इस्तेमाल हुआ और फिल्म गुलाल में भी इसका इस्तेमाल हुआ था अभी पिछले साल ही आई फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया

में भी इसका उपयोग हुआ था लेकिन जो हम रिकॉर्डिंग अभी सुनने वाले हैं सतीश भाटिया साहब की कॉम्पोजिशन में वो ऑल इंडिया रेडियो की आकाइव से है सुनिए

देखना है नजु पारती में है एक ना है तुम कितना आज पारती में है महा जा

We are the nation.

जाए <laughs>

क्रांतिकारियों ने वाकई अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को हिला दिया दूसरी ओर अहिंसा द्वारा अंग्रेजी शासन का विरोध जिस तरीके से किया गया वो पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है जिसकी अगुवाई महात्मा गांधी ने बखूबी की थी और उन्हें आज भी

राष्ट्रपिता के रूप में हम याद कर रहे हैं 1948 में जब उनका दुखद देहांत हुआ था तो राजेंद्र कृष्ण साहब ने बापू की कहानी गीत के रूप में लिखी थी जिसे हुसन भगतराम ने बखूबी कंपोज किया था और मोहम्मद रफी साहब ने गाया था ये लंबा गीत था जो रिकॉर्ड के दोनों ओर मौजूद था आइये बापू को याद करते हैं इसी गीत के साथ

I'm gonna be alright. I'm gonna be alright.

You know I can't stop myself. I'm falling in love with you.

5 <laughs>

काफी ते गल्या के कुत्ते के चक्कर में उसको उसको लगा था कि ना वो वो वो आप ये और आप आप का ये जो ये एक बंदो

Oh, my Jesus! You took me out, took me out of my mind. I'm falling in love with you, and I'm falling in love with you.

16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

I'm going to find the one that I love.

I'm not afraid. I'm not afraid. I'm not afraid. I'm not afraid. I'm not afraid. I'm not afraid.

The pain of losing you, I don't know if it's all in vain. Don't know if I'm blind. I don't know if it's all in vain.

да и сдаю колоночку и не могу это сделать я куда девать дыхание гул магнитоле басы не дают и вот это вот я как тут я дам его так вот

गांधी जी का नाम लिया जाए और हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम ना लिया जाए ऐसा कैसे हो सकता है उन्नीस सौ तक प्रधानमंत्री रहे वे और उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते हैं

उन पर भी एक गीत कवि शैलेंद्र ने लिखा था जिसे संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने और गाया था मुकेश ने आपको अब वो गीत मैं सुनाने वाला हूँ आनंद लीजिए

का बागों में जब तक गुलाब का प्यारा तब तक जिंदा है धरती पर नेहरू नाम तुम्हारा जब तक है इस जग में चंदा सूरज का तब तक जिंदा है पर

को है दुख हमने खो डाला अपना हम जोड़ी

साथ दिवाली की जिसके संग संगी कौन पड़ा अब हम जैसा बन के खिलवाड़ करेगा प्यार करेगा झगड़ेगा झूठी तकरार करेगा खिलेगा जग के आंगन में जब तक बचपन प्यारा

है तुम्हारा कौन मंगा कर देगा हमको भालू हाथी जीते बचपन के दिन अपने तो बचपन से पहले दीते कौन हमें

लिखेगा प्यार भरी भाषा में आए तुम्हें भी हम लिख पाते काश और तुम जीते जब तक बच्चे मुस्काए जुनिर्मल जलधारा

वो मुस्कान हमारे जैसी हृदय जी वाली।, वाली वो मुस्का जो शीतल है जैसे पर खामत वाली वो घुड़की जो सिखलाती है सबक याद कर लेना।

बातें जैसे बिखराए फूल फूल की डाली याद आएगी जब तक दुख में देगी याद सहारा

जब तक तब तक ढूंढा तक तक तक है घर की नाम सुनारा चले गए हो लेकिन लगता है तुम यहीं छुपे हो जैसे हम बच्चे

से आँख मिचोली खेद रहे हो बगिया के फूलों में

बिखरी है मुस्कान तुम्हारी नदियों के संग चलते हो पर्वत के साथ खड़े हो जब तक बाकी है दुनिया में जो कुछ भी है प्यारा

कभी न भूलेंगे हम तुमने इतना प्यार दिया है कभी न मुरझाएगा तुमने जो गुलजार दिया है हमें तुम्हारी यादों की

ध के हम बच्चे भी योग्य बनेंगे उसके तुमने जो संस्कार दिया है जब तक मेहनत के हाथों जाएगा विश्व समारा। तब तक है

इंसान बने हम दोस्त बने जवासी हम चाहे जो हों पहले हो अच्छे भारतवासी कभी अब जंग समी पर देश रहे सब मिलकर जंग एक ही हो दुनिया में

भूख रोग और दुख पल जब तक बहती है इस दुनिया में गंगा की धारा तब तक गंगा है घर की चाचा माना झूल थी का बाबा जब तक सुनाता गारा

सब सख बिंदा है घर पर चाचा नाम तुम्हारा सब सख जिंदा है घर पर चाचा नाम तुम्हारा सब सख जिंदा है घर पीपा

नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिला के रख दिया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय उनको हम कैसे भूल सकते हैं उनका जीवन हमारे लिए आज तक प्रेरणा का स्रोत है अगला गीत है सुभाष चंद्र जी के नाम जिसे लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने उन्नीस में आई फिल्म समाधि के लिए संगीतकार सी रामचंद्र ने इसका संगीत दिया था और उन्होंने खुद

इसे गाया था वे चित के नाम से गाते थे आप जानते ही हैं तो उनकी आवाज में सुनते हैं ये लंबा गीत नेताजी का जीवन है बलिदान की एक कहानी नेताजी का जीवन है बलिदान की एक कहानी बलिदान ही बलिदान है बचपन और जवानी

की तो की कहानी, तो कहानी। बचपन ही से चंचल मन में अरमानों का मेला था छोटी सी एक लहर के दिल में तूफानों का रेला था कॉलेज में उस उत्साह जो था वो था लंदन का गोरा अरे उसने कहा कॉलेज में एक दिन हिंदी काला लो छिछोरा

बोत जो शेर बोत का खुंज खोला शेर बोत का खुंज खोला गोरे को एक शपत लगाई नाम कटा कॉलेज से लेकिन की लाज हिंदी बेटा बलिदान की एक कहानी, बलिदान ही बलिदान है बचपन बलिदान की एक कहानी, बलिदान की एक कहानी।

पिता ने समझाया और इंग्लिश को किया रवाना और बड़ों के आगे होठन खोले लेकिन बागी दिल न माना यूरोप में आईसीएस के इम्तिहान को पास किया इतना ऊंचा अहदा पाकर देशभक्त ने छोड़ दिया फिर

हिंदुस्तान में आकर पहले गांधी को प्रणाम किया देश की सेवा का बापू से पहला पहला सबक लिया

के दुख दर्द को सोचा समझा और पहचाना कमर बांध कर रण में आया आजादी का, आजादी का दीवाना आजादी का दीवाना आजादी का दीवान दिया अंग्रेजों ने ये ऐसा इस बाबी को अब खे कुचल डाले मसल डाले कुचल डाले मसल डाले

जो आ गई हो वो जुल् डरना था जाने जलने से कब घबराते हैं के जिसकी रग रग में शोले हो वो क्या समझे चिंगारी को हथखड़ियों को जंजीरों को जेलों की चार दीवारी को

सरकार ने कर डाली नजर बंद सुबह बंद मैदान के जो मर्द हैं होते हैं कहाँ बंद एक रात को चुपके ही से गुम हो गए नेता और जोर हुआ सुबह कहाँ खो गए नेता जनता भी थी हैरान तो सरकार भी हैरान उड़ जाने से बुलबुल बुल के था तैयार करेद लेकिन

माता कोई नीज गिला जाएगा बेटा माता के कह कि ना कहाँ जाएगा बेटा किस हाथ में दरवाजे दरबाजर के बन आ जाएगा

नेता समझते थे कि एक और भी माँ है उस माँ से बड़ी माँ है जो हिंदोत्ता है वो छोड़ गया माँ को बड़ी माँ को छुड़ाने इस हिंद की बिगड़ी हुई तकदीर बनाने

बदल पठानी भेस पर है तोड़ कर दे हमारा नेता बदल पठानी भेसा तोड़ कर दे हमारा नेता आजादी की नई लड़ाई लड़ने तारा नेता

हिंदुस्तान से काबुल में और काबुल से बर्लन में चलते चलते पहुँच गया वो सिंगापुर के रण में कौन की भाजरा कौमी बन गया कौन की भाजरा कौमी बन गया एक एक दिन का चुना और आसिया

हम उन हजारों स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करते हैं जिनके बलिदान से आज हम स्वतंत्रता के माहौल में जी रहे कहते हैं

कि जब हमारा झंडा फहराया जाता है तो वो जो हवा में उड़ता है वो हवा के कारण नहीं हमारे शहीदों की सांसों से चलता है पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान जोरों पर है हम सबके आसपास घरों में झंडा लोगों ने फहराया है आप भी फहराइये और प्रार्थना कीजिए कि हमारा तिरंगा हमेशा झूम झूम के लहराता रहे

kadam mundu gajaye gajam jalay tiranga binam mundu gajaye gajam jalay tiranga mundu gajaye kadam na ipa

mar har dhan

तारा कतारा ये हम तो जा रहा है ये

तुम क्या जानते हो

आपने सुना 1949 की फिल्म

द लास्ट मैसेज यानी आखिरी पैगाम से इसके दो संगीतकार थे आबिद हुसैन खान और सुशांत बैनर्जी और इस गीत को इन दोनों ने ही उमा देवी के साथ गाया था बंगाली फोक का टच लिए था ये गीत जिसे लिखा था महमूद सरोस ने आशा है कि इसने आपको स्वतंत्रता दिवस के पूरे माहौल में ढाल दिया होगा तो आइए हम सब मिलकर एक साथ अगला गीत सुने ये गीत कुछ लोग बताते हैं की उन्नीस के आस ही

किशोर कुमार और आरपी शर्मा ने गाकर रिकॉर्ड किया था ये गैर फिल्मी गीत पिछले गीत की तरह 78 आरपीएम के दोनों ओर था और इसे बाला सिंह ने संगीत बद्ध किया था और केशव त्रिवेदी ने लिखा था आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत जो कोलंबिया रिकॉर्ड जी एट वन नाइन फोर पर निकला था और इस गीत के माध्यम से मनाते हैं पंद्रह अगस्त की पुण्यतिथि

से आए, फिर धाम से आई तीज़। फिर धूमधाम से आई धूमधाम से आई पंद्रह अगस्त की दोनत फिर फिर धूमधाम से आई फिर धूमधाम से आई धूमधाम से आई

भारत के कोने कोने में खुशहाली है जाए खुशियाली खुशियाली है जाए पंद्रह अगस्त की दोनक के फिर धूमधाम से आई, फिर धूमधाम से आए धूमधाम से आए

सैंतालीस में भारत को अंग्रेजों ने छोड़ दिया गोली बरसा के हार गए तब जुलमों से मुंह मोड़िया बापू की अटल अहिंसा ने अपनी रंगत दिखलाई फिर धाम से आई

से आई पंद्रह अगस्त की उन्नत दिन फिर धूमधाम से आई फिर धूमधाम से आई धूमधाम से आई उस दिन सारे देश की शोभा अपने ढंग की नारी थी

उस दिन सारे देश की शोभा अपने ढंग की ना दी थी महलों से लेकर कुटियों तक दीपों की युजियारी थी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों ने भी दीपावली मनाई फिर धूमधाम से आई धूमधाम से आई

पंद्रह अगस्त की मेहनत के फिर धूमधाम से आए फिर धूमधाम से आए धूमधाम से, से आए देख हमारी कुर्बानी जो लंदन का सिंह गिर जवाहर का तो भारत का साथ दो सोम्बर को सो

के बाद हाथ में सत्ता फिर से आई फिर धूम धाम से आए धूमधाम से आए पंद्रह अगस्त के फिर की फिर धूमधाम से आई फिर धूमधाम से आए धूमधाम से आई

पंद्रह अगस्त की फिर आए, फिर आए, की फिर धूमधाम से आई फिर धूमधाम से आई धूमधाम से आई पंद्रह अगस्त की उन्नति की फिर धूमधाम से आई फिर धूमधाम से आई धूमधाम से आई

भारत के कोने कोने में खुशियाली खुशियाली जाई खुशियाली है चाई। है जाई पंद्रह अगस्त की उन्नत के फिर धूमधाम से, से आई फिर धूमधाम से आई धूमधाम से आई

जी ने जिसके खातिर था अपना कदम बढ़ाया लाल किले पर वही तिरंगा कौली झंडा लहराया इसी तिरंगे झंडे ने भारत की शान बढ़ाई फिर धूम धाम से आई धूम धाम से आई

अगस्त की पन्न की फिर धूम धाम से आई फिर धूम धाम दे आई धूमधाम से आई ये ही तुई बलदानों की भूखे धनहीन किसानों की

लालो तो ठोकर तो हमने आजादी है पाई फिर धूमधाम से आई धूम धाम से आई पंद्रह अगस्त की पूर्ण तथि फिर धूमधाम से आई फिर धूमधाम से आई धूमधाम से आए

के दी जला करके माँ स्वतंत्रता भी झूम रही भारत माता अपने लालों के को चूम रही, झूम रही

मधुर देवलोक में छाई धूम धाम से आई गई धूम धाम से आई पंडागक्त के उन्न फिर धूम धाम से आई फिर धूम धाम से आई गयी धूम धाम से आई अगला जो गीत मैं आपको तो सुनाने वाला हूँ वो बहुत ही आइकॉनिक गीत है

प्राय रेडियो पर ये हर 15 अगस्त आपको सुनने को मिलेगा ये गीत हमारे सैनिकों के नाम है जो अपने लहू की कुर्बानी देकर हमारी सरहदों को सुरक्षित रखते हैं और उनके कारण हम आज भी आजादी से अपने सभी कार्य कर पाते हैं। ये गीत है कवि प्रदीप का लिखा मशहूर गीत ए मेरे वतन के लोगों जिसका संगीत सी रामचंद्र ने दिया था और बखूबी गाया था लता मंगेशकर जी ने इस गीत को पंडित नेहरू के लिए

दिल्ली में एक फंक्शन में 1960 के दशक में गाया गया था और इसे सुनकर बताते हैं कि पंडित नेहरू की आंखों में आंसू आ गए इसका जिक्र सी रामचंद्र जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी माजी जीवनाची सरगम में भी किया है पिछले वर्ष उनकी इसी किताब जो मराठी में है इसका अनुवाद मेरे मित्र दिलीप श्रीपद फांसलकर जी ने

किया था और ये आपको पोथी डॉट कॉमशन प्रेस एमेजोन फ्लिपकार्ट इत्यादि पर मिल जाएगी जिसका नाम है इसमें इस गीत के वहां प्रदर्शन की कहानी अच्छे से बताई गई है यदि आपको ये किताब मिल सके तो जरूर पढ़िएगा आमतौर पर जो हम गीत सुनते हैं रेडियो इत्यादि पर वो बाद में निकाले गए एच एम रिकॉर्ड पर आधारित रहता है लेकिन जो

असली प्रोग्राम था उसकी रिकॉर्डिंग ऑल इंडिया रेडियो के पास थी और कुछ साल पहले रिकॉर्ड कलेक्टर अजीत रामन जी के सौजन्य से सुरेश चांदवनकर जी को मिली थी और ये टू साइडेड रिकॉर्ड है जिसमें वो मूल कार्यक्रम है और इसमें अंत में आपको हेलीकॉप्टर नुमा एक आवाज भी सुनाई देती है यानी ये लाइव रिकॉर्डिंग रिकार्ड की गई थी ऑल इंडिया रेडियो द्वारा जो बहुत ही रेर है मैं अजीत जी और सुरेश जी दोनों का बहुत धन्यवाद करता हूँ ये रिकॉर्डिंग हमारे सामने लाने के लिए मेरा ख्याल ये लगभग आठ

मिनट इकतालीस सेकंड की रिकॉर्डिंग है ये थोड़ा बड़ा रिकॉर्ड ऑल इंडिया रेडियो रिकॉर्ड लेबल का तो आइए सुनते हैं इस रेयर रिकॉर्डिंग को लता जी की आवाज में और श्रद्धांजलि देते हैं हमारे सभी शहीद सैनिकों को

मिलकर कहें कि हमें 15 अगस्त और हमारे देश भारत से बहुत प्रेम है और हम इस देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे 15 अगस्त से हमें क्यों इतनी प्रेत है 15 अगस्त से

पंद्रह अगस्त से हमें क्यों इतनी प्रीत है

चर्चल की है ये हार तो गांधी की जीत है गांधी की जीत है गांधी की जीत है। पंद्रह अगस्त से हमें क्यों इतनी प्रीत है चर्चल की है ये हार तो गांधी की जीत है गांधी की जीत है पंद्रह अगस्त दिन है हमारी नजात का

पंद्रह अगस्त दिन है हमारी न का इस दिन हुआ था अंत गुलामी की रात का इस दिन हुआ था अंत गुलामी की रात का

हिंसा की है ये मात अहिंसा की जीत है हिंसा की है ये मात अहिंसा की जीत है चरचल की है ये हार तो गांधी की जीत है गांधी गांधी की की जीत है, की जीत है है पंद्रह अगस्त से हमें क्यों इतनी प्रीत है चरचल की है ये हार तो गांधी की जीत है गांधी की जीत है गांधी की जीत है

लाखों सितम सहे गए इस दिन के वास्ते लाखों सितम सहे गए इस दिन के वास्ते कांटों से थे भरे हुए मन दिल के रास्ते कांटों से थे भरे हुए मन दिल के रास्ते

कांटे बने हैं कलिया ये नेहरू की जीत है कांटे बने हैं कलिया ये नेहरू की जीत है चरचल की है ये हार तो गांधी की जीत है गांधी गांधी की की जीत जीत है है पंद्रह अगस्त से हमें क्यों इतनी प्रीत है चरचल की है ये हार तो गांधी की जीत है गांधी की जीत है

लाखों ने अपना आप वतन पर मिटा दिया लाखों ने अपना आप वतन पर मिटा दिया जानों पे खेल रात को भी दिन बना दिया

जानों पे खेल रात को भी दिन बना दिया हमने लहू दिया है हमारी ये जीत है हमने लहू दिया है हमारी ये जीत है चरचल की है ये हार तो गांधी की जीत है गांधी की जीत है गांधी की जीत है गांधी की जीत है गांधी की जीत है गांधी की जीत है

गांधी की जीत है गांधी की जीत है गांधी की जीत है गांधी की जीत है।

ये गैर फिल्मी गीत आपने सुना मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ में इस मेगा प्रोग्राम को अब समाप्त करने का समय आ गया है मैं गजेंद्र खन्ना आपसे इजाजत लेना चाहूँगा उससे पहले मैं आपको सब परिवार पंद्रह अगस्त की शुभकामनाएं देता हूँ और सुन रहे सभी युवाओं से अनुरोध करता हूँ कि वे खूब मेहनत से अपना कार्य करें और इस देश की उन्नति में अपना योगदान दें

अंत करूंगा गीता जी के गाय बाज के इस गीत से जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत है ओपी पी का धन्यवाद और जय हिंद